पांच भस्म करे भस्म धारण धारण करे नहीं। विषय में भी कुछ दायवादी लोग अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं परंतु उन्हें जाबाल आदि उपनिषदों को देखना चाहिए जिसमें भस्म रुद्राक्ष आदि की महिमा का विशद रूप से वर्णन किया गया है तेना तेना बहुत जिस ब्राह्मण ने अपने मस्तक पर भस्म का त्रिकुण्ड धारण कर लिया उसके द्वारा मानो संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन तथा श्रवण हो गया एवं सभी कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान भी हो गया भस्म धारण की ऐसी असीम महिमा है अपने लिए विहित संपूर्ण वर्णाश्रम आचार का जिसने त्याग कर दिया है और विहित कर्मों का अनुष्ठान भी नहीं करता ऐसा मनुष्य भी एक बार त्रिपुंड धारण कर लेने से सर्व सर्वपूज्य बन जाता है एकता पंच शिव शिवमंत्री भस्मा काम धना विभूषिता पुंडकाचिता ललाटपट्टे लुमपंति दयालिखिता देवी भागवत सद्यो जाता पंच शिव मंत्रों से पवित्र कामदाहक महादेव के अंगों में विभूषित तथा ललाट पर त्रिपुर्ण रूप में धारित ब्रह्मा के लिखे हुए दुर्भाग्य का नाश कर देती है शंका छह विष्णु भक्त शिव पूजन करे अथवा नहीं सवाल कुछ शास्त्र तात्पर्य से अनुभ्य मूढ़ लोग शिव और विष्णु में भेद करते हैं यदि वे शैव हों तो विष्णु की और वैष्णव हो तो शिव की निंदा भी करते हैं वस्तुतः शास्त्र दृष्टि से तो यह एक जघन्य अपराध है क्योंकि शास्त्रों में कई जगह शिव और विष्णु में अभेद का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है शिवद्रोह अथवा विष्णुद्रोह की निंदा भी की गई है कुछ ऐसे शास्त्र वचन यहाँ उद्धित किए जाते हैं ममासी हृदय सर्वतो हृदय तो हम आवयोरंतरम नास्ते मूढ़ा पश्यंत दुर्दिया भगवान राम शिव जी से कहते हैं आप तो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूँ हमारे बीच तनिक भी भेद नहीं है जो दुर्बुद्धि मूर्ख लोग हैं वही हम दोनों में भेद देखते हैं ये भेद ये भेदम्बा आवयोरेकर कुंभी पाके नम दोनों वास्तव में एक रूप ही हैं हम में जो मूढ़ मनुष्य भेद समझते हैं वे तो कुंभी नरकों में हजारों कल्प पर्यंत यात्मा के भागी होते हैं शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य विष्णु रूपा विष्णु शिव के हृदय स्वरूप तो विष्णु है और विष्णु के हृदय स्वरूप स्वयं शिव ही है विष्णु स्वरूप भगवान शिव को तथा शिव स्वरूप भगवान विष्णु को हमारा नमस्कार है इन श्लोकों से स्पष्ट ही है कि विष्णु और शिव में तत्वतः किंचित मात्र भी भेद नहीं है यदि कोई दुर्भाग्यवश भेद मानता है और शिव और विष्णु की निंदा करता है तो मानो वह अपने लिए साथ साथ नरक के द्वार ही खोलता है अतः कल्याणकामी सज्जनों से निवेदन है कि न तो दोनों देवों में भेद समझे और न ही इनकी निंदा करें सुतकलत्र जय वि जय विभूतिशंकर होते फलम शिव अवराधे जोग जग सादे। मानस सानसबा ओ शांति शाति शांति हरि ओ दस शिवार शिवाणमस्त